तो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ के प्रत्यक्ष खंड नामक अवांतर प्रकरण की चर्चा कल संपन्न हुई अनुमान खंड का विचार प्रारंभ होना अथ अनुमान खंड अनुमान खंड में प्रथम अनुमान प्रमाण का लक्षण बताया जा रहा है अनुमान प्रमाण का लक्षण बोधक वाक्य है करणम अनुमानम प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बोधक वाक्य था प्रत्यक्ष खंड के प्रारंभ में प्रत्यक्ष प्रमा करणम प्रत्यक्षम ऐसे अनुमान प्रमाण का लक्षण बोधक वाक्य है अनुमितीकरणम अनुमानम अनुमिति ये यथार्थ अनुभव का भेद विशेष है चार भेद है ना उसमें से द्वितीय भेद का नाम है अनुमिति यथार्थ अनुभव के चार भेदों में से द्वितीय भेद अनुमिति इस नाम से कहा जाता है और यथार्थ अनुभव का दूसरा नाम है प्रमा यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहा जाता है न और अनुभूति यथार्थ अनुभूति यानी प्रमा वो चार प्रकार की उसमें से प्रथम प्रकार हैं प्रत्यक्ष उसका लक्षण हो गया प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है प्रत्यक्ष आ, प्रमाण से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम ऐसा ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बोधक वाक्य गया क्या अनुद्वितीय वाक्य ऐसे यहाँ पर भी पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बोधक वाक्य आ रहा है अनु क्या नाम अनुमिति प्रमाण का अनुमान प्रमाण का लक्षण बोधक वाक्य आ रहा है अनुमितिकणम अनुमानम और इस वाक्य में एक अनु अनुमिति शब्द आया इसलिए उसका भी लक्षण करने वाला द्वितीय वाक्य आएगा अनुमान प्रमाण से जन्य ज्ञान को अनुमिति प्रमाण कहा जाता है तो पहले अनुमान प्रमाण का लक्षण देखिए अनुमिति अनुमितीकरणम अनुमानम तो अनुमिति अनुमितिकणम इतना तो लक्षण वाक्य है एक ही पद है सामासिक पद है अनुमितें करणम अनुमितीकरणम ये सृष्टि तत्पुरुष समास है तो अनुमिति प्रमा के करण को अनुमान कहा जाता है और करण शब्द के स्थान पर करण का जो लक्षण है हाँ तो अनुमिति प्रमा के व्यापारवान असाधारण कारण को करण कहते हैं क्या नाम वो व्यापारवान असाधारण कारण को अनुमान प्रमाण कहते हैं यह लक्षण हो जाएगा अनुमिति करणम का ही अर्थ निकलेगा अनुमिति प्रमा के व्यापारवान असाधारण कारण को अनुमान प्रमाण कहा जाएगा यह लक्षण हुआ अनुमान प्रमाण का अब प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद ही अनुमान प्रमाण का निरूपण क्यों किया जा रहा है अनुमान प्रमाण का पहले निरूपण कर देते हैं। तो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान इन दोनों में भाव है पर्वत में वन्य की अनुमिति होती है उससे पहले धूम का प्रत्यक्ष होता है पर्वत में धूम को प्रत्यक्ष देख करके अनुमान लगाया जाता है कि धूम बिना अग्नि के हो नहीं सकता और पर्वत में धूम दिख रहा है और जिसके बिना वह हो नहीं सकता वह अग्नि दिख नहीं रहा है भले ही न दिखे लेकिन बिना अग्नि के धुआं होता ही नहीं तो धुआं दिख रहा है तो अग्नि भी जरूर है ये जो ज्ञान हुआ धुएं को देख करके अग्नि का पर्वत में निश्चय ये अनुमिति कही जाएगी वह प्रत्यक्ष प्रमा का कार्य है और अनुमिति कार्य हुई और प्रत्यक्ष प्रमा कारण हो जाएगी इनमें कार्य कारण भाव है इसलिए पहले कारणभूत प्रत्यक्ष का निरूपण हुआ हाँ ज्ञान करणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम ये प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है ना वो ईश्वर के प्रत्यक्ष प्रमा में भी रहे और जन्य जो जीव की प्रमा है उसमें भी रहे उस दृष्टि से कहा है लेकिन प्रत्यक्ष अनुमान के प्रति अनुमिति के प्रति कारण भी बनता है इसलिए पहले कारण का निरूपण करके कार्य का निरूपण किया जा रहा है तो करणम अनुमानम अनुमिति प्रमा के प्रति व्यापारवान असाधारण कारण को अनुमान प्रमाण कहा जाएगा ये ध्यान में आया न तो ये जो पहले बताए थे दो प्रकार के न्यायिकों के दो प्रकार बताए थे ना प्राचीन न्यायिक नव्य न्यायिक तो प्राचीन न्यायिकों के अनुसार अनुमिति प्रमा का करण यानी व्यापारमान वन असाधारण कारण बन जाता है परामर्श ज्ञान करण बन जाता है और उसे कहा जाता है जो अनुमिति का करण बनेगा उसे अनुमान कहा जाएगा तो अनुमिति का करण कौन बनता है प्राचीनों के अनुसार परामर्श परामर्श एक ज्ञान है परामर्श कहा जाएगा परामर्श का आगे लक्षण आएगा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श ऐसा अनुमिति के लक्षण के बाद परामर्श का लक्षण करने वाला ही वो आ रहा है वाक्य यानी साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष का हेतुमान साध्य व्याप हेतुमान पक्ष इसे इस ज्ञान को कहा जाता है इस प्रकार के ज्ञान को परामर्श ज्ञान और वो परामर्श ज्ञान बन जाता है अनुमिति का असाधारण कारण रूपकरण उसे माना जाता है अनुमान प्रमाण आगे हैं परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति अनुमिति का लक्षण आ रहा है अनुमिति है प्रमा अनुमिति प्रमा के करण को अनुमान प्रमाण कहा जाएगा वह अनुमान प्रमाण कौन बनेगा परामर्श और परामर्श से जन्य ज्ञान को कहा जाएगा अनुमिति प्रमा तो परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही <coughs> तो वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम इस नियम के अनुसार वाक्यार्थ ज्ञान होगा अनुमितीकरणम इस वाक्य का जो वाक्यार्थ का ज्ञान अनुमिति का असाधारण कारण का ज्ञान वो अनुमितीकरणम इस वाक्यार्थ वाक्य के अर्थ का ज्ञान कहलाएगा वो है अनुमान प्रमाण वाक्यार्थ अनुमान प्रमाण हो जाएगा तो अनुमान प्रमाण के लक्षण का ज्ञान के लिए जरूरी है अनुमान के लक्षण में प्रयुक्त जो अनुमिति शब्द है उस अनुमिति शब्द के अर्थ का ज्ञान वाक्य अर्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम एक आ जाता है ना कि वाक्य अर्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है तो करणम ये अनुमान का लक्षण वाक्य है इसमें एक पद आया अनुमिति इस अनुमिति पद के अर्थ को जब तक नहीं जानेंगे तब तक अनुमान का लक्षण वाक्यार्थ ज्ञान भी नहीं हो पाएगा इसी को ध्यान में रख के अन्नम भट्ट जी अनुमिति का लक्षण बता रहे हैं अनुमिति पदार्थ बता रहे हैं तो अनुमिति पदार्थ क्या हुआ परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति परामर्श से उत्पन्न हुए ज्ञान का नाम है अनुमिति जो परामर्श से उत्पन्न हो और ज्ञान हो उसे कहा जाता है अनुमिति खाली ज्ञानम अनुमिति कहेंगे तो क्या होगा तो अति व्याप्ति होगी प्रत्यक्ष भी तो ज्ञान है उपमिति भी तो ज्ञान है उनमें चला जाएगा लक्षण ज्ञानत्व अनुमित लक्षण हम कहेंगे तो इसलिए कहा परामर्श जन्यत्वम ये ज्ञान का विशेषण है तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों में ज्ञानत्व तो हैं लेकिन आ, परामर्श तो नहीं है प्रत्यक्ष ज्ञान तो जन्य है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से और उपमिति सादृश्य ज्ञान से जन्य है सादृश्य ज्ञान परामर्श नहीं कहलाता और शब्द प्रमा ये भी ज्ञान है वह शब्द प्रमाण से उत्पन्न होता है शाब्द ज्ञान इसलिए वो भी जन्य होने पर भी परामर्श जन्य नहीं है तो परामर्श जन्य ज्ञान तो केवल अनुमिति रूप यथार्थ अनुभव ही होता है इसलिए अनुमिति यथा, रूप यथार्थ अनुभव का लक्षण होगा परामर्श जन्यवे सती ज्ञानत्वम, जो परामर्श से, से जन्य हो और ज्ञान हो उसे अनुमिति कहा जाता है अनुमिति रूपी द्वितीय प्रमाण है तो परामर्श किसको कहा जाएगा इसका लक्षण आ रहा है ये तीसरे वाक्य में मूल में ही अनु अनुमान आनु, के लक्षण वाक्यार्थ के ज्ञान उपयोगी अनुमिति को समझाने के लिए अनुमिति पदार्थ को समझाने के लिए अनुमिति का लक्षण किया परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति अब अनुमिति के लक्षण वाक्य में एक पद आया परामर्श वो परामर्श पदार्थ को जब तक नहीं जाना जाएगा तब तक अनुमिति पदार्थ ज्ञान नहीं होगा और अनुमिति पदार्थ ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक अनुमान का लक्षण समझ में नहीं आएगा इसलिए अनुमिति के लक्षण को समझाने के लिए आवश्यक है परामर्श पदार्थ का ज्ञान कराना पहले ये जानते हैं अन्नम भट्ट जी तो परामर्श का लक्षण करते हैं कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श यथा वन्यव्याप्य धूमवान अय पर्वत ज्ञानम पराममर्श तजन्यम पर्वतों वन्यमा ज्ञानमुमित यहाँ पर परामर्श को समझाया गया परामर्श कौन है तो कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान को परामर्श कहा जाएगा पर्वतों वहिमान धूमांत यो यो धूमवान स स व्हीन यथा महानसम तथा चायम, तस्मात तथा ये पांच वाक्य प्रयोग किए जाते हैं अभी आएगा आगे अनुमान दो प्रकार का है करके इसी अनुमान खंड में बताया जाएगा स्वार्थ अनुमान परार्थ अनुमान भेद से दो प्रकार का अनुमान हुआ स्वार्थ अनुमान के लिए पांचों अवयव वाक्यों की जरूरत नहीं है वहां तीन की ही जरूरत है लेकिन स्वार्थ अनुमान इसमें स्वार्थ में अर्थ शब्द का अर्थ होता है प्रयोजन अर्थ यानि प्रयोजन या, प्रयोजन यानी फल तो स्वार्थ का अर्थ निकलेगा स्वस्य अर्थ यानि प्रयोजनम यस्मात्सा बौरी समास करिए स्वयं का प्रयोजन जिस अनुमान से सिद्ध होता है उस अनुमान को कहा जाएगा स्वार्थ अनुमान तो अनुमान तो एक प्रमाण है और प्रमाण का प्रयोजन यानि फल क्या होता है प्रमा प्रमा यानि यथार्थ ज्ञान प्रमाण का फल है ज्ञान प्रमा तो इसलिए अर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा यहाँ पर प्रमा और प्रमा में भी लेना चार प्रकार की प्रमा में से अनुमिति रूप प्रमा स्वार्थ अनुमानम यह स्वार्थ में अर्थ शब्द से लिया जाएगा किसको अनुमिति रूप प्रमा विशेष को सभी प्रमा को नहीं तो स्वार्थ का अर्थ निकला स्वयं को अनुमिति रूप प्रमाण जिस अनुमान प्रमाण से हो रही है उस अनुमान प्रमाण को कहा जाएगा स्वार्थ अनुमान स्वयं को अनुमिति रूप प्रयोजन जिस अनुमान से प्राप्त हो रहा है। वो है स्वार्थ अनुमान इसमें स्व शब्द से किसको लिया जाएगा स्वयं से स्वयं को का मतलब जिसको धूम की धूम में वन्नी की व्याप्ति का निश्चय है ऐसे व्यक्ति को स्वशब्द से लेना दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं कुछ को बार बार धूम को वन्नी के साथ देख करके स्वयं निर्धारण हो जाता है कि धूम वन्नी व्याप्य है वन्नी की व्याप्ति धूम में है धूम बिना वन्नी के कहीं पर भी नहीं रहेगा ये निश्चय किसी दूसरे से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं स्वयं ही कई बार धूम को अग्नि के साथ देख करके निश्चय कर लिया जिसने कि धूम वन्नी का व्याप्य है वनि की व्याप्ति धूम में रहती है ऐसा निर्धारण जिसको स्वयं हो गया उसे उसे शब्द से लेना और मैंने वन्नी की धूम में व्याप्ति का निश्चय जिसकी बुद्धि में है ऐसा मनुष्य स्वशब्द का अर्थ है और उसे अर्थ यानी अनुमिति जिस अनुमान से होगी उसे स्वार्थ अनुमान कहा जाएगा तो वो कभी जिसको धूम की धूम में वन्य की व्याप्ति का निश्चय है कभी घूमने गया समतल भूमि में रहता है और कभी गर्मी के दिनों में पहाड़ों में गया अभी तो कहते उत्तराखंड में कई कई हेक्टर भूमियों में कई दिनों से आग लगी और चली रही है बुझी नहीं रही है और वहाँ दूर से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है अभी आग पास में नहीं पहुँचा है तो दिखी नहीं तो धुआं देख रहा है पहाड़ों में तो उसे पहले जहाँ जहाँ धुआं देखा वहाँ वहाँ उसे अग्नि के साथ ही देखा तो पहले वन्नी व्याप्य जो धूम देखा था धूम में वनि की व्याप्ति की अनुभूति की थी उस धूम दर्शन से उसे वन्य व्याप्ति का स्मरण होगा धूम में और स्मरण होने के बाद ये निश्चय होगा कि इस पहाड़ में भी जो धूम है वह वन्य व्याप्य है वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत ये निश्चय हो जाएगा इसमें क्या है कि वनि व्याप्य व्याप्य कहा जाता है व्याप्ति विशिष्ट को व्याप्ति मान को व्याप्य कहते हैं तो वनि व्याप्य का अर्थ निकलेगा वन्नी की व्याप्ति जिसमें रहती है उसे वन्नी व्याप्य कहा जाएगा वन्नी की व्याप्ति किसमें रहती है धूम में इसलिए धूम को कहा जाएगा वन्नी व्याप्ति विशिष्ट कहो या वन्नी व्याप्य कहो व्याप्य शब्द का अर्थ ही है व्याप्ति विशिष्ट व्याप्ति विशिष्ट को कहा जाता है व्याप्य व्याप्ति एक संबंध है व्याप्ति कहते संबंध को वो क्या संबंध है साहाचर्य संबंध है सहाचर्य साहचर्य का अर्थ होता है सहचर में रहने वाला तो धर्म सहाचर्य जैसे सहपाठी में रहने वाला सह पाठित्व धर्म है ऐसे सहचर में रहने वाला साहाचर्य एक धर्म है सहचर कहते साथ रहने वाले को और उसमें रहने वाला धर्म है साहचर्य उस साहचर्य को कहा जाता है नियत साहचर्य को नियत साहचर्य का मतलब कभी भी वो साहचर्य छूटता नहीं है जैसे अग्नि का साहचर्य भी धूम में रहता है अग्नि का साहचर्य धूम में है वो कभी छूटता है क्या छूटा करके कब माना जाएगा अग्नि के बिना भी कहीं धुआं रहेगा तो माना जाएगा अनियत साहचर्य है किसमें धूम में वन्नी आ, वन्नी का अनियत साहचर्य माना जाएगा और यदि बिना अग्नि के धुआ कहीं पर भी किसी भी काल में किसी भी देश में नहीं रहेगा तो माना जाएगा कि वन्नी का नियत साहचर्य धूम में है हाँ हा, एक नियत साहचर्य एक अनियत साहचर्य तो नियत साहचर्य कहा जाएगा कि बिना वन्ही के धूम का किसी भी समय किसी भी देश में न रहना जब रहना है तो वन्नी के साथ ही रहना तो नियत साहचे हुआ और वन्नी भी धूम के साथ रहता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वन्ही में धूम का नियत साचर्य हो धूम के बिना वन्हीं रहे ही न ऐसा नहीं होता कई जगह धुआं नहीं होता है अग्नि रहता है तप्तायोगोलक में लोहा गर्म किया है लाल हुआ है वहाँ अग्नि है लेकिन धुआं नहीं है तो बिना धुएं के भी अग्नि तो रहा इसलिए तपतायो गोलकस्थ अग्नि को धूम का नियत सहचर नहीं कहा जाएगा ऐसे जैसे अग्नि धुए के बिना भी रहा ऐसा धुआ एक क्षण के लिए भी कहीं पर भी अग्नि के बिना यदि रहेगा तो वो भी अनियत सहचर ही माना जाएगा और नहीं रह सकता एक क्षण भी कहीं पर भी तो उसे नियत सहचर माना जाएगा तो उसमें नियत सहचर कौन है धूम अग्नि का नियत सहचर है और धूम का अनियत सहचर है अग्नि धूम को छोड़कर के भी रहता है तो अग्नि को धूम का अनियत सहचर कहा जाएगा और धूम को वन्नी का नियत सहचर कहा जाएगा क्योंकि वो कभी भी वन्य को छोड़ करके नहीं रहता वह नियत सहचर और नियत सहचर में रहने वाला धर्म नियत साहचर्य है नियत साहचर्य यानी अव्यभिचार नियत सहाचर्य का दूसरा नाम है अव्यभिचार और अनियत साहचर्य का नाम है व्यभिचार व्यभिचार का मतलब छोड़ करके रहना तो धूम तो वन्नी का अव्यभिचारी है धूम में वन्नी का व्यभिचार नहीं है वन्नी को छोड़ करके धूम नहीं रहता है हमेशा वन्नी के साथ ही रहता इसलिए धूम को कहा जाएगा वन्य का अव्यभिचारी नियत सहचर कहो अव्यभिचारी कहो नियत सह, नियत साहचर्य कहो या व्याप्ति कहो एक बात है और नियत सह, सहचर का नाम है व्याप्त नियत साहचर्य का नाम है व्याप्ति और व्याप्ति जिसमें रहती है उसको व्याप्त कहते हैं ये सब आगे आने वाला है व्याप्ति का लक्षण भी तो परामर्श का लक्षण किया जा रहा है सा, साध्य व्याप्ति क्या व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम इसमें व्याप्ति विशिष्ट ये विशेषण है व्याप्ति विशिष्ट से लेना हेतु को स्वार्थ तो हनुमान परार्थ हनुमान को समझा रहे थे तो उसमें से पर्वत में जिसने धूम की व्याप्ति का निश्चय कर लिया है पहले से और धूम दिख रहा है पर्वत में तो उसे दूसरे से पूछे बिना ही व्याप्ति का स्मरण होता है पर्वतगत धूम में भी ये निश्चय होता है कि ये धूम भी वन्य का व्याप्य है वन्य व्याप्ति विशिष्ट है ये पर्वत में दिखने वाला धूम तो वन्य व्याप्ति विशिष्ट है का मतलब वन्य के साथ ही रहने वाला है नियमित रूप से तो यहाँ भले ही उसका साथी ही वन्नी नहीं दिख रहा है लेकिन वन्नी को छोड़ करके वो रह सकता तब तो व्याप्य कहलाता है, तो इसका व्यापक वनी भी जरूर है वन्नी व्याप्य धूम को पर्वत में देख करके फिर पर्वतों वन्यमान ये जो निश्चय होता है इस निश्चय का नाम है अनुमिति वन्नी व्याप्य वन्यमान पर्वत ये है अनुमिति स्वार्थ में अर्थ शब्द से ग्राह्य और ये जिससे हुई वो स्वार्थ अनुमान से हुई वो स्वयं ही किसी को पूछे बिना ही धूम को देख करके धूम में व्याप्ति का स्मरण हुआ आया और वन्य व्याप्य धूम वाला यह पर्वत है यह निश्चय हुआ इस निश्चय को कहा जाता है परामर्श ज्ञान ये परामर्श है पहले कई बार महानसादी में वन्नी के साथ धूम को देख करके बार बार देखने के बाद इस निश्चय पर पहुंचा कि धूम वन्नी की व्याप्ति से युक्त है वन्नी व्याप्ति विशिष्ट धूम है ये निश्चय हुआ वन्नी व्याप्य कहो या वन्नी की व्याप्ति से विशिष्ट धूम है ये कहो ये की बात है ये निश्चय हुआ है हाँ कई बार साथ साथ देखा ये अनुभव ही है प्रत्यक्ष ज्ञान है अरे प्रत्यक्ष ज्ञान से अनुभव तो अनुमिति भी है लेकिन ये प्रत्यक्ष अनु, अनुभव तो बार बार वन्नी के साथ धूम का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ उससे ये निर्धारण हुआ निश्चय हुआ कि वन्नी की व्याप्ति धूम में रहती है धूम वन्नी की व्याप्ति से विशिष्ट है ये निश्चय हुआ तो परामर्श के लक्षण में जो व्याप्ति विशिष्ट शब्द है वो है हेतु के लिए और सब दृष्टांतों में हेतु एक ही नहीं रहेगा न धूम ही नहीं रहेगा न पर्वत में वही का अनुमित्त्मक निश्चय कराने के लिए तो हेतु धूम बनेगा लेकिन अन्यत्र अन्यत्र तो हेतु बदलते जाएंगे ना इसलिए विशिष्ट शब्द से लेना हेतु को व्याप्ति विशिष्ट शब्द का अर्थ निकला साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु व्याप्ति विशिष्ट इतने का अर्थ निकलेगा साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु ये साध्य व्याप व्याप्ति विशिष्ट इतने का अर्थ निकलेगा मूल में व्याप्ति विशिष्ट इतना लिखा है ना उस व्याप्ति से व्याप्ति विशिष्ट से लेना हेतु को व्याप्ति यानी व्याप्य व्यापक के बीच वाला संबंध व्याप्य व्यापक का जो व्याप्य में संबंध है उस संबंध को कहा जाएगा पहले व्याप्ति व्यापक, के साथ जाए। व्या, व्यापक का व्याप्य में संबंध हा व्यापक है वन और उसका जो नियत साहचर्य रूप संबंध है नियत साहचर्य रूप धर्म है वही संबंध बनता है और उसी संबंध को साहचर्य रूप धर्म रूप संबंध को ही व्याप्ति कहा जाता है तो संबंध तो दोनों का दोनों के साथ होता है दोनों का दोनों के साथ होता है तो ये हेतु का हेतु के साथ साध्य का संबंध बताया जा रहा है व्याप्ति इसलिए व्याप्ति विशिष्ट है का मतलब संबंध विशिष्ट है संबंध का प्रतियोगी होगा साध्य जिसका संबंध है उसे प्रतियोगी कहते हैं जिसमें संबंध है उसको अनुयोगी कहा जाता है तो हेतु हो जाएगा संबंध का अनुयोगी और साध्य हो जाएगा प्रतियोगी और संबंध को कहा जाएगा व्याप्ति तो व्याप्ति का प्रतियोगी है साध्य अनुयोगी है साधन साधन यानी हेतु तो व्याप्ति विशिष्ट इसमें व्याप्ति कहने से संबंध को लिया जा रहा है तो किसका संबंध विशिष्ट शब्द से तो हेतु तो को लिया जा रहा तो व्याप्ति यानी संबंध तो व्याप्ति विशिष्ट का अर्थ निकला संबंध विशिष्ट यानी संबंधी अनुयोगी रूप संबंधी को व्याप्ति विशिष्ट कहा जाएगा तो व्याप्ति रूप संबंध का प्रतियोगी कौन तो साध्य वहां लिखा नहीं है लेकिन साध्य ऊपर से समझ लेना तो साध्य व्याप्ति विशिष्ट शब्द का अर्थ निकलेगा साध्य व्याप्य हेतु साध्य व्याप्य हेतु साध्य व्याप्य हे यानी साध्य की व्याप्ति से विशिष्ट हेतु और पक्ष किसको कहा जाता है पहले बताया था एक होता है पक्ष एक होता है विपक्ष एक होता है हाँ, हाँ, हाँ साध्य का संशय जिसमें होता है उसे कहते हैं पक्ष और सपक्ष कहते हैं साध्य का जिसमें निश्चय है वो सपक्ष और विपक्ष जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय है वह विपक्ष तो साध्याभावान विपक्ष साध्यवान सपक्ष और संदिग्ध साध्यवान पक्ष पक्ष हा? वो तो हेतु को कहा जा रहा है व्याप्ति विशिष्ट हेतु हुआ और उस हेतु का अब यहाँ पक्ष धर्म शब्द लिखा है ना तो पक्ष शब्द से लेना जिसमें वन्नी का संदेह है एक व्यक्ति धूम में वन्नी की व्याप्ति का निश्चय करके कभी पहाड़ों में गया और वहाँ पर उसे प्रथम धूम दर्शन हुआ तो उसे संशय होगा कि यहाँ धूम तो दिख रहा है वन्य है कि नहीं जिस पहाड़ में धूम दिख रहा है वहाँ वन्य है कि नहीं ये संदेह होगा इसलिए वो पहाड़ यानि पर्वत हो गया पक्ष साध्य है वन्य और वन्य रूप साध्य के संदेह से संदेह संदिग्ध साध्य वाला ये पर्वत होने से पक्ष हुआ और ये पर्वत में दिखने वाला धूम ये वन्य का व्याप्य है कि नहीं ये भी बीच में संदेह होगा तो फिर वो विचार करेगा कि अभी तक मैंने जो भी धुआं देखा है कभी भी बिना वन्नी के देखा ही नहीं वन्य के साथ ही देखा है तो वन्नी अभी तक देखे हुए सारे के सारे धूम वन्नी व्याप्य ही है वन्नी की व्याप्ति से युक्त ही है तो आज जो दिख रहा है पर्वत में धूम यह भी जरूर वन्य व्याप्य ही है इसमें भी वन्य की व्याप्ति है ये निश्चय होगा उसको स्मरण व्या, होगा व्याप्ति का स्मरण होकर के ये निश्चय होगा कि सामने जो धुआं दिख रहा है पर्वत में यह भी वन्य की व्याप्ति से विशिष्ट है ये निश्चय होगा ये निश्चय हुआ तो पक्ष कहा गया पर्वत को तो पर्वत में वन ही व्याप्य धूम के अस्तित्व का निश्चय हुआ पर्वत आश्रय है धूम आश्रित हैं जो आश्रित पदार्थ होता है उसे कहा जाता है धर्म और आश्रय को कहा जाता है धर्मी धर्मी आश्रय होता है और आश्रित पदार्थ को धर्म कहा जाता है तो पक्ष धर्म शब्द का अर्थ है पक्ष में रहने वाला पक्ष के आश्रित जो पक्ष में रह रहा है वो हो जाएगा पक्ष का धर्म तो वन्नी की व्याप्ति से युक्त धूम पर्वत रूपी पक्ष में रह रहा है इसलिए धूम को कहा जाएगा पक्षधर्म पक्ष धर्म कौन है धूम वन्य की व्याप्ति से युक्त धूम पर्वतरूपी पक्ष में रह रहा है इसलिए उसे कहा जाएगा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म जिसे अभी केवल व्याप्ति विशिष्ट कहा जा रहा था उसको अब पक्ष धर्म तक ले जाइए पक्षस्य धर्म पक्षधर्म यानी पक्ष में रहने वाला पदार्थ धूम है जो पक्षम पक्ष धर्म होगा उसमें एक धर्म रहेगा पक्ष धर्मता जैसे, जैसे घट में घटता साधु में साधुता मनुष्य में मनुष्यता ऐसे पक्षधर्म में एक धर्म रहेगा पक्ष धर्मता और धर्म कौन है धूम तो धूम में एक धर्म रहेगा पक्ष धर्मता तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म कहने से धूम हुआ और उसमें रहने वाला एक धर्म हुआ व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता वन व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्म जो धूम उसमें रहने वाला पक्ष धर्मता ये धर्म है और उस पक्ष धर्मता का ज्ञान पक्ष धर्मता का ज्ञान वो है परामर्श व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान का अर्थ निकला वन की व्याप्ति से विशिष्ट धूम का पर्वत वृत्तित्व पक्ष धर्म कहेंगे पर्वत में रहने वाले को पक्ष धर्म कहा जाएगा पर्वत है पक्ष और पक्ष में जो रहता है उसे पक्ष धर्म पक्ष वृत्ति कहा जाता है और उसमें रहेगा पक्ष पक्षवृत्ति एक धर्म तो धूम में जो वन व्याप्य धूम में जो पक्ष वृत्तित्व तो धर्म है उसका ज्ञान परामर्श कहलाता है परामर्श किसको कहेंगे वन्ही व्याप्ति विशिष्ट धूम में पक्ष वृत्तिता का ज्ञान यानी साध्य व्याप्य हेतु का पक्ष वृत्तित्व पक्षवृत्ति पक्षवृत्तिव रूपेण निश्चय उसे कहा जाएगा परामर्श केवल धूम के निश्चय को परामर्श नहीं कहेंगे पर्वत में पर्वत रूपेन धूम के निश्चय को भी पक्ष नहीं कहा जा क्या नाम पक्ष परामर्श नहीं कहा जाएगा वन्ही की व्याप्ति से विशिष्ट धूम का पक्ष पक्षवृत्तिवे रूपेन ज्ञान वो परामर्श है उसे परामर्श कहेंगे हाँ ये ये पूरी विशेषता जिस धूम में है ऐसे धूम का ज्ञान कहलाता है परामर्श धूम का ज्ञान ही परामर्श है लेकिन इन विशेषताओं से युक्त धूम के ज्ञान को परामर्श कहेंगे धूम यानी हेतु हेतु का ज्ञान परामर्श है लेकिन कैसे हेतु का ज्ञान तो पक्ष वृत्ति हेतु का ज्ञान और कैसे पक्ष वृत्ति हेतु का ज्ञान तो साध्य की व्याप्ति से युक्त हेतु का पक्ष वृत्तित्वेन रूपेण ज्ञान वो परामर्श हैं उसे परामर्श कहा जाएगा और उस ज्ञान से जन्य प्रमा को कहा जाएगा अनुमिति तो जब ये पक्ष धर्मता ज्ञान होगा वन व्याप व्याप्य, व्याप्य धूमवान अयम पर्वत ये उसका स्वरूप रहेगा इस दृष्टांत में वन साध्य है उससे व्याप्य यानी व्याप्ति विशिष्ट धूम हेतु हुआ और वह पक्ष यानी पर्वत में रह रहा है तो जो पर्वत में रहेगा तो पर्वत हो जाएगा तदवान तो धूम वन्य व्याप्य धूम पर्वत में रह रहा है तो पर्वत को कहा जाएगा वन्य व्याप्य धूमवान पर्वत का अर्थ ही निकलेगा वन व्याप्य धूम का पक्षवृत्तित्व रूपे न ज्ञान इसको शब्दांतर से कहना होगा तो वन्य व्याप्य धूमवान अय पर्वतः ये ज्ञान ये है परामर्श ज्ञान और इस ज्ञान से पर्वतो व निमान यह अनुमिति होती है वो स्वयं ही अनुमिति होती किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती ये हुआ एक प्रकार से स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान होगा पर शब्द से लिया जाता है जिसको धूम में वन्य की व्याप्ति का निश्चय नहीं है वह व्यक्ति धूम और वन्य के आपस में व्याप्ति रूप संबंध को नहीं जानता है वन्य की व्याप्ति धूम में रहती है ऐसा निश्चय जिसको नहीं है वो हो गया पर और उसे भी अर्थ यानी अनुमिति रूप प्रयोजन जिस अनुमान प्रमाण से हो जाए उस अनुमान प्रमाण को कहा जाएगा परार्थ अनुमान उसके लिए पांच अवयव वाक्यों की जरूरत है वो पांच अवयव वाक्य होते हैं पर्वतो वन्यमान ये प्रतिज्ञा वाक्य वो पांच अवयव वाक्यों के अलग अलग नाम हैं प्रतिज्ञा एक वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है फिर हेतु हेतु वाक्य फिर दृष्टांत वाक्य फिर उपनय वाक्य और फिर निगमन वाक्य ये उपनय वाक्य का ही नाम है परामर्श उपनय वाक्य कहो या पर्वत वन्य व्याप्य धूमान अयम पर्वतह ये वाक्य को इसी को उपनय वाक्य कहा जाएगा और इस वाक्यार्थ का ज्ञान उपनय वाक्यर्थ का ज्ञान परामर्श कहलाता है उपनय वाक्यार्थ ज्ञान परामर्श ज्ञान है और उससे अनुमिति होती है इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे फिर और भी